संवेदना के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसुद्ध है प्रेरक प्रसंग लेखक की सीख। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी सी� के प्रसिद्ध लेखक थे लेकिन उन्हें यह प्रसिद्धि आसानी से नहीं मिली थी इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था जैसे जैसे उनकी रचनाओं को पाठकों की सराहना मिलती गई, वैसे वैसे वह सफलता की बुलंदियों को छूते चले गए इसके बाद उन्हें आए दिन अनेक कार्यक्रमों में शामिल होने के निमंत्रण मिलने लगे वे बड़े हसमुख और मिलनसार थे इसलिए उनके चाहने वालों की एक लंबी थी एक दिन उन्हें एक कॉलेज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने सहजता से आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और कार्यक्रम के दिन तय समय पर कॉलेज पहुंच, पहुंच गए जब, जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, हुआ तो, तो उनका ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ इकट्ठा हुआ उसी भीड़ में, में एक नौजवान ने उनके पैर छुए और अपनी, अपनी, अपनी हस्ताक्षर पुस्तिका पुस्ति देते हुए बोला सर मुझे साहित्य का बहुत शौक है और मैंने आपकी सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। आप मेरे प्रिय लेखक हैं। मैं अपने जीवन में, में अभी तक अपनी, अपनी, अपनी कोई पहचान, पहचान नहीं बना पाया हूं, लेकिन बनाना चाहता, चाहता हूं। इसके लिए आप मुझे कोई संदेश देकर दे अपने हस्ताक्षर करें, करें, तो, तो बहुत, बहुत मेहरबानी होगी जॉर्ज नौजवान की बात सुनकर मुस्कुराए और हस्ताक्षर पुस्तिका पर एक संदेश लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दिए नौजवान ने देखा तो उस पुस्तिका में उन्होंने लिखा था अपना समय दूसरों के हस्ताक्षर इकट्ठा करने में नष्ट न करें, बल्कि खुद को इस योग्य बनाएं कि दूसरे आपका हस्ताक्षर प्राप्त करने को लालयित रहे अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए मेहनत आवश्यक है पढ़कर नौजवान ने उनके पैर दोबारा छुए और बोला सर मैं आपकी इस संदेश को जीवन भर याद रखूँगा और अपनी एक अलग पहचान अवश्य बनाकर दिखाऊंगा इस पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने नवयुवक की पीठ थपथपाई और आगे बढ़ गए अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग लेखक की सीख वाचक स्वर भारती परिमल